उपनिषद विचार हो रहा था चार प्रकरण में चार प्रकरण प्रकरण का जो भूता। प्रथमा हो गया आगम प्रकरण इसमें ओंकार का स्वरूप निर्णय किया जाएगा ओंकार का स्वरूप निर्णय होने से ज्ञान प्राप्ति के द्वारा यह मोक्ष में विनियोग इसका और द्वितीय प्रकरण हुआ वैतथ्य प्रकरण वैतथ्य अर्थात जो प्रतियमान द्वैत ये बीतथा अर्थात तो ये वास्तव नहीं है आगे शंका होगा कि जो प्रतियमान द्वैत है अगर वो बीतथा हुआ तो जो अद्वैत आप कह रहे हैं वो भी बीतथा होगा तो इस इस शंका का निराकरण करने के लिए आगे तृतीय प्रकरण आ रहा है तृतीय प्रकरण अद्वैत प्रकरण अद्वैत प्रकरण में ये सिद्ध किया जाएगा कि द्वैत मिथ्या होने पर भी अद्वैत मिथ्या नहीं है ये सिद्ध किया जाएगा टीका में अद्वैत प्रकरण से अर्थविशेषम उपन्यष्यति अद्वैत प्रकरण का जो अर्थविशेष है उसको अभी कथन करते हैं उपन्ष्यती कथयति कथ कहते हैं भाष्य में तृतीय पंक्ति में तथा अद्वैतस्यापि वैतथ्य प्रसंग प्राप्तो प्राप्त युक्तर्शनाय तृतीय प्रकरणम् तथा अद्वैतस्यापि वैतथ्य प्रसंग प्राप्तो यथा द्वैतस्य दैतथ्यम तथा अद्वैतस्यापि वैतथ्यम ऐसे प्रसंग प्राप्त होने पर युक्ति तथादर्शनाय युक्ति से तथा इसमें वैतथ्य नहीं है इसमें तथा है सत्य है दर्शनाय तृतीय प्रकरण अद्वैत प्रकरण में अद्वैत का अद्वैतः तथा दिखाया जाएगा तर्क के द्वारा टीका में तस्यापि तीतवत व्यवस्था अपत्तिया मिथ्यात्स तस्यापि तस्यापि अद्वैत दैतववत व्यवस्था द्वैत में व्यवस्था बन जाता है क्योंकि एक का जन्म होने से सभी का जन्म नहीं होता है एक का मृत्यु होने से एक को क्षुधा पिपासा हर्ष राग द्वेष इत्यादि होने से सभी में नहीं होता है द्वैत में तो ये बन जाता है तो द्वैत से व्यवस्था जैसे बनता है द्वैतवद्ध यथा द्वैतीय व्यवस्था उपपद्यते इसी प्रकार की अद्वैत में व्यवस्था नहीं बन पाता तो नहीं बनने से इस दोष से अद्वैत सिद्ध नहीं होगा अद्वैत मिथ्या क्योंकि व्यवस्था बनेगा नहीं इसलिए सांख्य लोग कहते हैं जनन मरण करना प्रतिनियम अयोगपद प्रवृति प्रवृत्ति पुरुष बहुत्म सिद्ध त्रैगुण्य विपर्य च जनन मरण करना जनन मरण जन्म मृत्यु और करण करण अर्थात इंद्रिय इंद्रिय सभी का अलग अलग है प्रति नियमित प्रति प्रति जीव नियमात भिन्न भिन्न है और अयुगपद प्रवृतिय सभी में युगपद प्रवृत्ति होती है नहीं होता है अलग अलग प्रवृत्ति होता है ये दूसरा हेतु तो हुआ पुरुष बहुतम सिद्धम इसलिए जीव नाना होना पड़ेगा और तीसरा हेतु भी देते हैं त्रैगुण्य विपर्य शैव तीनों गुणों का विपर्य किसी भी दो जीव में समान गुण नहीं दिखते हैं तीनों गुणों का विपर्यस भिन्न भिन्न दिखता है इतने हेतु से सांख्य लोग कहते हैं कि जीव भिन्न भिन्न भिन होगा भिन भिन भिन पुरुष बहुत सिद्धम क्यों उसमें व्यवस्था बन जाता है तो यहाँ इसको कहते हैं व्यवस्था अनुपत्या द्वैत में जैसा व्यवस्था बनता है और द्वैत में ऐसा व्यवस्था अनुपत्या यहाँ दृष्टान्त दिए द्वैतव किन्तु द्वैतवध व्यवस्था अनुपत्या इसको कहते हैं वैधर्मी दृष्टान्त <misterisation> द्वैत में जैसे व्यवस्था बनता है और अद्वैत में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं बन पाएगा इसलिए द्वैत बद्ध है इसको कहते हैं ये वैधर्मीय दृष्टान्त तो। ये साधर्म्य नहीं है जैसे तर्क संग्रह में देते हैं उष्ट्रह की दृक तो ये प्रश्न होने से उत्तर देते हैं अश्वद्ध असमान पृष्ठ देते हैं अश्व को किन्तु कहते हैं असमान अश्व किन्तु समान है उष्ट किस प्रकार के असमान पृष्ठ है दृष्टांत तो किसको देते हैं अश्वत तो अश्व कैसे असमान पृष्ठ होगा इसको कहते है वैधर्म्य दृष्टान वैधर्म्य <स्थाथ> विरुद्ध धर्म वाला इसी प्रकार की यहां द्वैतवत ये में दृष्टान्त तो होने से अद्वैत मिथ्या होगा ये शंका होता है तस्याम तस्याम अर्थात तस्याम शंकायाम सती सत्याम एसे होने पर तै भेदाद ओपाधिकेदा व्यवस्थाया सुस्था अव्यभिचारादीवशा अद्वैत पर प्रतिदाय तृतीय प्रकरण मेंर्थ ऐसा श्या होने पर भेदाद व्यवस्था सुस्था उपाधिक भेद को लेकर के चैतन्य आत्मा एक है किंतु उपाधि नाना है उपाधि कौन हो जाएगा अंतःकरण तो उपाधि को लेकर के भेद हो जाएगा और जो आप सब दिखाते हैं कि पुरुष बहुत्व तो मानने के लिए जो कारण दिखाते हैं जनन मरण करणान प्रतिनियमत तो अयुग पद प्रवृत्ति त्रिगुण्य विपर्य ये सब उपाधि अंतकरण में घट जाएगा इसलिए उपाधि भेद को लेकर के व्यवस्था सुस्तत्वात व्यवस्था सम्यक हो जाएगा होने से अव्यभिचारादि युक्तिवसात जो अद्वैत तो है अद्वैत तो का व्यभिचार कहीं भी नहीं होता है तीनों कालों में तो ये त्रिकाला बाध्य है अव्यभिचारादि युक्तिवशात अद्वैत तो का व्यभिचार नहीं होता है द्वैत तो का व्यभिचार हो जाता है अव्यभिचारादि युक्तिवसाद अद्वैत से परमार्थत्व अद्वैत परमार्थ है इसका प्रतिपादन करने के लिए तृतीय प्रकरणम् ये अद्वैत प्रकरण इसके लिए <coughs> अच्छा यहाँ दिया सुस्थत्व अव्यभिचारादि युक्तिवसात अव्यभिचार आगे आदि दिया आदि का अर्थ भेद का निंदा भी किया जाएगा ऐक्य का अद्वैत का प्रशंसा किया जाएगा युक्ति से उसको प्रमाण किया जाएगा और भेद का निंदा भी किया जाएगा ये हो गया तृतीय प्रकरण आगे चतुर्थ प्रकरण है अलात शांति प्रकरण उसके लिए कहते हैं ठीक है मैं अलात शांति प्रकरण से अर्थ विशेषम कथयति अभी अद्वैत को तो आप सिद्ध कर दिए पारमार्थिक को कह करके फिर आगे ग्रंथ का विचारणीय विषय क्या रहा क्यों आगे फिर और प्रकरण चलेगा इसके लिए कहते हैं अलात तो शांति प्रकरण से अर्थ विशेषम क्या विशेष अर्थ इसमें कहना है भाष्य में अद्वैत तथात्व तथा तो प्रतिप प्रतिपत्ति प्रतिपक्ष भूतानी यानी वादातराणी अवैदिका तम अरोधिवादार्थुपत्तिर प्रकरणम् चतु प्रकरण अद्वैत का तथा अद्वैत वितथान नहीं है बीतथ अर्थ भ्रांति अद्वैत वितथान नहीं है भ्रांति नहीं है तथा टीका में इसको कहते हैं तरह तथा अबाधितुव अद्वैत से तथा अर्थात अद्वैत अबाधित वस्तुत्व वस्तुत्व अर्थात वास्तव अद्वैत ही वास्तव है आगे भाष्य में कहा कि प्रतिपत्ति प्रतिपक्ष्य भूतानि प्रतिपत्ति अर्थात ज्ञान अद्वैत तो का तथात्व का ज्ञान का जो प्रतिपक्ष जो विरुद्ध भूत है तो प्रतिपक्ष को टीका में इसको कहते हैं तत्प्रतिपक्ष अर्थात अद्वैत का प्रतिपक्ष क्या है वो कहने पक्ष्यातराणाम इत्यत्र हेतु माह अद्वैत का प्रतिपक्ष है जो अन्य सपक्ष ये अद्वैत का प्रतिपक्ष क्यों है पक्षांतराणाम अद्वैत प्रतिपक्षत्व टीका में अन्व इस प्रकार करेंगे तत्प्रतिपक्षत्व तत्पद से किस को लेंगे अद्वैत अद्वैत प्रतिपक्षत्व कैसा पक्षांतराणाम अन्य पक्ष सब जो है अद्वैत का प्रतिपक्ष विरोधी है क्यों है उसके लिए हेतु देते हैं भाष्य में तथा तो प्रतिप्रति प्रतिपक्ष प्रति -प्रति भूतानी यानी वादातराणी और जो अन्य वाद जो है सब क्यों वो सब प्रतिपक्ष है क्योंकि वो सब अवैदिक वेद के ऊपर आधारित नहीं है अवैदिका तेषा विरोधी ये सब परस्पर का विरोधी है सांख्य न्यायिक ये परस्पर का विरोधी है तो नया एक लोग कहेंगे असत कार्य कार्य पहले नहीं था पट बोल करके कोई पदार्थ पट बनने से पहले नहीं था तंतु मात्र ही था तो तंतु से पट नूतन जो कि अपूर्व है पहले नहीं था असत था ऐसे असत कार्य की उत्पन्न हुआ सांख्य लोग कहेंगे असत कार्य कैसे होगा असत पुत्र का उत्पन्न कभी होता नहीं कोई देखता नहीं इसलिए कार्य को पहले मानना पड़ेगा ये दोनों परस्परों में विरोधी होते हैं तेसा अन्यून ठीक है मैं तमाम निराकार्यत्वे हेतु आह तो उनको निराकरण क्यों करना है इसके लिए भाष्य में कहते हैं अन्यून्य विरोधीत्व अतथार्थत्व ये अतथा है अर्थात तो बीतथा है अतथा तो तथा ये सब अतथार्थत्व न इनका निराकरण करना चाहिए तो इसका अतथाइस्का किया टीका में कहते हैं मिथ्या द्वैत मिथ्या जो है दैत तन निष्ठन तन निष्ठन अर्थ तद्दयक मिथ्या द्वैत को ही विषय है, है। करते हैं जो अन्य बादांतरा असवाद है दर्शन है तदुपत्तिरभ निराकरण हेतु आह आगे भाष्य में कहते हैं तदुपत्तिरेफ निराकरणा चतुर्थ प्रकरण जो अन्य वादों का वादांतरण वादांतरों का जो निराकरण करेंगे उन्हीं का तर्क से उन्हीं का निराकरण करेंगे नहीं कि वेदांत का तर्क से उनका निराकरण करेंगे वो लोग कहेंगे वो तो ये अपना तर्क है तो सो शिष्यान पाठ है तू ऐसा कहते हैं तो वो अर्थात वेदांत तो वो अपना बात करिए तो हम लोगों का शास्त्र तो भिन्न है इस प्रकार की दोष न आए इसलिए कहते हैं तदउपपत्ति रिभि रे तद उपपत्ति भी चार नंबर टिप्पणी देरिया इत्य बादातरीय उपपत्ति से बादांतरो का निराकरण करेंगे अर्थात उन्हीं का तर्क से उन्हीं का निराकरण करेंगे बादांतरिया बादांतरिया अर्थात तेसा मत न उनका मत से उनका मत निराकरण करेंगे तदुउपत्ति रेभ निराकरण आय चतुर्थम प्रकरण चतुर्थ अलात शांति प्रकरण सब अन्य वाद का दर्शनों का निराकरण करेंगे उन्हीं का का का तर्क है अद्वैतम अंत्य अन्य पक्षों का, का प्रतिषेध करके प्रतिषेध मुखेन अर्था प्रतिषेध द्वारा मुख अर्था द्वारा प्रतिषेध के द्वारा अद्वैतम एवं दृढ़ तृतीय में तो अद्वैत का निर्णय हो गया अद्वैत का दृढ़ करने के लिए अद्वैत का दृढ़ क्यों करना है कहीं पक्षांतर जब तक निराकृत नहीं होंगे वो सर्वदा शंका जनन का हेतु बनेंगे सर्वदा संशय करवाएंगे इसलिए उनका निराकरण करके अद्वैत का दृढ़ करवाने के लिए अंत प्रकरणम चतुर्थ प्रकरण अलात शांति प्रकरण आगे टीका में ओंकार निर्णय द्वारे न आत्म प्रतिपत्ति आद्य इति उक्तम् अभी पूर्व पक्षी कहेगा ओंकार निर्णय के द्वारा आत्म का ज्ञान होना है आत्म प्रतिपत्ति होगी क्यों ओंकार निर्णय आत्म प्रतिपत्ति का उपाय भूत है उपाय है ओंकार निर्णय होने से आत्म ज्ञान होगा ये आद्य प्रकरण का ये विषय है ऐसे उत्तम ऐसे आपने कहा तो कहते हैं देखिए देखिये पंक्ति हुआ ओंकार निर्णय द्वारे न आत्म प्रतिपत्ति कहा गया कर आगे कहते हैं तो तद निर्णय तद हेतुत्व अयोगा तद ही अयोगा किसका निर्णय हो रहा है प्रथम प्रकरण में ओंकार का तद तो तो निर्णय से तत्पद से ओंकार निर्णय से ओंकार निर्णय क्यों करते हैं आत्म प्रतिपत्ति के लिए तो कहते हैं कि तत् हेतु तो अयोगात पद से किसको लेंगे? आत्म किस को तो अयोगा पूर्व पक्षी कह रहे हैं ओंकार निर्णय से आत्मधि हेतुत्व तो अयोगा तो, क्योंकि घटका विचार करेंगे क्या पटका ज्ञान हो जाएगा नहीं होगा तो ओंकार निर्णय से आत्मधि हेतु तो अयोगा ये नहीं होगा न खलूँ अर्थांतर ज्ञानम अर्थांतर ज्ञाने व्याप्ति अंतरेण उपयुज्य अर्थांतर का ज्ञान होगा और उसको हम व्यवहार करेंगे कहाँ अर्थांतर ज्ञान के लिए अर्थात एक पदार्थ का घटक का ज्ञान को हम पटका ज्ञान के लिए व्यवहार करेंगे ऐसा वो नहीं हो पाएगा कहेंगे आप धूम का ज्ञान बन्ही ज्ञान में व्यवहार होता है नहीं होता है धूम ज्ञान होने से हम अनुमान से बन्ही ज्ञान करते हैं तो धूम ज्ञान बनी ज्ञान के लिए उपयोगी हुआ आप कैसे कहते हैं अर्थांतर ज्ञान अर्थांतर ज्ञान में उपयोगी नहीं होगा सिद्धांति पूछने से पूर्व सूक्ष व्याप्ति में अंतरेण न, न उपयोग्य अगर व्याप्ति है तो यत्र, यत्र धूमस तत्र तत्र बन्नी ऐसा अगर व्याप्ति है तब तो एक का ज्ञान अन्य ज्ञान में उपयोग होगा किन्तु जहाँ व्याप्ति नहीं है इसी प्रकार की यहाँ ओंकार का ज्ञान होने से आत्मा का ज्ञान होगा ऐसा व्याप्ति आपको होना चाहिए तो कहेंगे कि ठीक है यहाँ व्याप्ति ऐसे होगा तो आगे पूर्व पक्षी कहता है न चो अत्र धूमा अग्नि और व्याप्ति रूपलभ्य थे धूम अग्नि में व्याप्ति कैसे है यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि ऐसा क्यों कहते हैं यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि कहेंगे कि धूमो अस्तु बन्हींर मास्तु धूमो हो बनही नहीं हो अगर ऐसा कोई शंका करेगा उसको क्या उत्तर देंगे यदि धूमो अस्तु बन्हींर मास्तु ऐसा अगर कोई विरुद्ध तर्क देगा उसको क्या उत्तर देंगे यदि बनहिर न सत तो तरी धूमो भी न्याद बन्ही अगर नहीं होगा तो धूमो भी नहीं होगा तो कहेगा क्यों यदि बन्ही न सियात तरी धूमोपी न सत यदि यदि वृक्षो न सत तरी पाषाणों की इस प्रकार की हो जाएगा कहेंगे ना वहाँ नहीं होगा धूमस्य बन्ही कार्यवात धूमो बन्ही का कार्य है इसलिए यदि बन्ही न सत यदि कारणम न सत तरी कार्यो धूमोपी न सियात क्योंकि धूम और बन्ही में कार्यकारण भाव है कार्यकारण नहीं होने से कार्य नहीं, नहीं होगा तो इसी प्रकार की यहाँ जैसे धूम अग्नि में कार्य कारण भाव होने से व्याप्ति होता है ऐसे यहाँ अगर आप कहते हैं कि जब ओंकार का ज्ञान हो जाएगा आत्मज्ञान होगा जैसे धूम ज्ञान होने से बन्नी ज्ञान होता, होता है तो वहाँ क्या है कि बन्नी का कार्य है धूम ऐसे यहाँ ओंकार ज्ञान से आत्मज्ञान होगा तो तब आत्मा का कार्य ओंकार होना चाहिए जैसे धूम ज्ञान से बनी ज्ञान होता है तब तो वही का कार्य धूम होता है अथवा तो धूम बनी का कार्य होता है इसी प्रकार की ओंकार का ज्ञान से आत्मज्ञान, तब तो ओंकार आत्मा का कार्य हो तब तो ओंकार को देख करके का अनुमान कर लेंगे आत्मा का ज्ञान हो जाएगा आत्मज्ञान ज्ञान कारण कार्य हो जाएगा है ना ओंकार कार्य होगा ओंकार ज्ञान ओंकार होगा ओंकार का ज्ञान कारण होगा धूम कार्य है धूम ज्ञान कारण है वन ज्ञान के प्रति धूम ज्ञान वन ज्ञान के प्रति कारण है या ज्ञापक कारण और बन्ही धूम के प्रति कारण है यह जनक कारण कारण दो प्रकार के होते हैं ज्ञापक और जनक तो धूम जो बनि का कार्य होता है वही कारण होता है वहां जनक कारण और धूम ज्ञान बनि ज्ञान का जो कारण होता है ये ज्ञापक कारण अर्थात वो बता देता है धूम है तो वन होगा इसी प्रकार की धूम और अग्नि में अग्नि कारण है और धूम कार्य है कार्य का ज्ञान होने से कारण का ज्ञान होता है इसी प्रकार की अगर आत्मा कारण ओंकार कार्य होगा तब तो ओंकार का ज्ञान कार्य का ज्ञान होने से कारण आत्मा का ज्ञान हो सकता है पूर्व पृषि ऐसा यहाँ नहीं है नूमाग्निरिव व्याप्तिर उपलभ्य थे अत्र अत्र कहने से एक नंबर टिप्पणी ओंकार निर्णय से आत्म प्रतिपत्ति हेतु ओंकार निर्णय और आत्म प्रतिपत्ति आत्मज्ञान अर्थात ओंकार का ज्ञान और आत्मज्ञान ऐसे यहाँ व्याप्ति नहीं है पूर्व पक्षी कह रहे हैं अच्छा तो कहेंगे क्यों व्याप्ति नहीं है धूमो अग्नि में जैसा है ऐसा है पूर्व पक्षी आगे टीका में कहते हैं न च आत्म कार्य तो बन्ही धूमस्य धूम जैसे बन्ही कार्य तुम में है ऐसे आत्मकार्यों तुम ओंकार में नहीं है पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांत पक्ष से कहा जाएगा सब कुछ आत्मा में अध्यस्त है तो होने से आत्मा सभी का विवर्त कारण है आत्मा अगर सभी का विवर्त कारण है तो ओंकार का विवर्त कारण क्यों नहीं होगा ऐसे सिद्धांत पक्ष से कहा जाएगा पूर्व पक्षी कहेगा कि अगर ओंकार का कारण आत्मा कहेंगे तब आत्मा का कार्य ओंकार हो आत्मा का कार्य आकाश है तस्माद् वा तस्मात तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश सम्भूत तो जैसे ओंकार आप कहते हैं आत्मा का कार्य आकाश भी आत्मा का कार्य तो ओंकार का निर्णय क्यों करते हैं आकाश का निर्णय करिए आकाश का विचार करके आकाश का निर्णय कर लीजिए उससे आपको आत्मा का ज्ञान हो जाएगा क्यों ओंकार का निर्णय में चलेंगे ये पूर्व पक्षी का शंका पूर्व पक्षी ये कहता है कि आकाश आदेर अविशेषा अगर आप कहेंगे कि ओंकार आत्मा का कार्य है इसलिए ओंकार का विचार करेंगे पूर्व पक्षी कह रहा है कि तब तो आकाश का भी विचार करिए क्योंकि आकाश आधे अविशेष आकाश भी वो आत्मा का कार्य है ओंकार जैसा आत्मा का कार्य आकाश भी आत्मा का कार्य है ये <laughs> जो सिद्धांतिका और पूर्व पक्षी का जो उत्तर इसको तीन नंबर टिप्पणी में पूरा दे दिया तस् तो <laughs> विशेषा अविशेषा अर्थात ओंकार तो आकाश से अविशेषा अगर आप ओंकार का विचार करके आत्मा का ज्ञान कर लेंगे तो आकाश का विचार करके भी आत्मा का ज्ञान हो जाए अविशेष ओंकार आत्मा में क्या विशेष का है दोनों आत्म ही आत्मा का कार्य है आकाशाधर अविशेषा अर्थात आत्मा कार्य आकाशाधर अविशेष अविशेषा का अर्थ आत्म कार्य दोनों ही आत्मा का कार्य है पूर्व पक्षी दूसरा बात कहता है कि आत्मा सर्वात्मक है घट भी आत्मा है पट भी आत्मा है वायु भी आत्मा है तेज भी आत्मा है सब आत्मा सर्वात्मक है तो होने से आत्मा सर्वात्मक है तो जो सर्वात्मक होता है वो आत्मा का कार्य नहीं होता है आत्मा आत्मा का कार्य है क्या नहीं है आत्मा सर्वात्मक है इसीलिए वो आत्मा का कार्य नहीं होता है और आप कहते हैं कि सर्वम ओंकार कहीं गया सर्वम ओंकार सब कुछ ओंकार है अर्थात ये हो गया कि ओंकार सर्वात्मक है, है। yes. जैसे आत्मा सर्वात्मक होने से आत्मा का कार्य नहीं हुआ ओंकार सर्वात्मक होने से वो भी आत्मा का कार्य नहीं होगा हो। ये पूर्व और कह रहा है ओंकार तो आत्मा का कार्य नहीं होगा जैसे आत्मा सर्वात्मक होने से आत्मा का कार्य नहीं हुआ ऐसे ओंकार भी सर्वात्मक होने से आत्मा का कार्य नहीं होगा जो भी सर्वात्मक होता है वो आत्मा का कार्य नहीं होता है तो इसीलिए ऐसा नहीं हो पाएगा कि ओंकार आत्मा का कार्य अगर ओंकार आत्मा का कार्य होता तो कार्य का विचार करके कारण का ज्ञान आप कर लेते किंतु ओंकार आत्मा का कार्य नहीं है क्योंकि ओंकार सर्वात्मक है जो सर्वात्मक होता है वो आत्मा का कार्य नहीं होता है जैसे दृष्टान्त आत्मा आत्मा सर्वात्मक है आत्मा का कार्य नहीं है ओंकार सर्वात्मक है आत्मा का कार्य नहीं है आत्मा का कार्य नहीं होने से ओंकार आत्मा में कार्यकार नहीं आएगा नहीं आएगा तो व्याप्ति नहीं मिलेगा व्याप्ति नहीं मिलेगा तो ओंकार का निर्णय से आत्मज्ञान नहीं होगा ये पूर्व पक्षी कहा तस् च टीका में तस्वात्म तस्य ओंकार से ओंकार सर्वात्मक होने से आत्मवत तत्कार्य व्याघाता आत्मवत तत्कार्युम आत्म तत आत्मा जैसे आत्मकार्य नहीं है क्यों कहते हैं सर्वात्मा है इसी प्रकार ओंकार भी सर्वात्म होने से आत्मवत आत्म कार्य ओंकार भी आत्म नहीं होगा तत्कार्यत्व अर्थात आत्म कार्यम आत्म इति व्याघाता मनवान ऐसे मानने वाले कर्तरी सा न मनु मनुआन मनु अवबोधन मन मनोअबोधन तनादिगण में होने से मनु हो गया सन प्रथम प्रकरणार्थम प्रागोक्तम आक्षिपति प्रथम प्रकरण का जो अर्थ प्राग पहले कहा गया था ओंकार निर्णय के द्वारा आत्मा का प्रतिपत्ति ज्ञान ये प्रथम प्रकरण का अर्थ है इसको आक्षेप करता है पूर्व पक्षी आक्षेप करता है अर्थात तो क्या आक्षेप का विषय हुआ ओंकार निर्णय के द्वारा आत्मा का प्रतिपत्ति नहीं।, नहीं।, नहीं होगा ये आक्षेप करता है कथम इत पूर्व पृष्ठा में भाष्य में पूर्व पृष्ठा में कथम पुनर ओंकार निर्णय आत्मतत्व तत्व प्रतिपत्ति उपाय इति पक्षी आक्षेप कर रहे है ओंकार का निर्णय कथम पुनर् कैसे होगा आत्मतत्व प्रतिपत्ति का उपाय ओंकार निर्णय आत्मतत्व प्रतिपत्ति उपायत्व कथम प्रतिपद्यते ओंकार निर्णय सप्तमी है ओंकार निर्णय में आत्मतत्व प्रतिपत्ति उपायत्म सप्तमी तो ष्ठी एक ही अर्थ वाला होता है यहाँ के तो सप्तमी तो है अर्थात तो ओंकार निर्णय में आत्मतत्व तो प्रतिपत्ति उपाय तो सप्तमी तो अगर हटा देंगे तो आत्मतत्व प्रतिपत्ति उपाय ओंकार निर्णय आत्मतत्व तो प्रतिपत्ति उपाय कहीं तो सप्तमी देते हैं कहीं ष्ठी देते हैं ये पूर्व पक्षी का शंका हुआ सिद्धांतिक उत्तर देता है उच्चते कैसे कथम पुनः फिर कैसे जैसे कोई शंका करने वाला कहता कर, फिर कैसे ऐसा आप कहते हैं तो यहाँ अर्था पुनः कहने का अर्थात तो इतने सारे घटना उपस्थित है तो अर्थात इतने सारे विरोध विरोधे सती तो ये हो जाएगा कथम पुनः कमलो तो हिंदी में भी साधारण करते हैं फिर कैसे आप ऐसे कह देते हैं अभी कुछ कहा नहीं क्या उसका शंका का आधार फिर भी कह देता है आप कैसे ऐसे कह देते हैं तो पुनर का अर्थ एक प्रकार की वाक्य अलंकार उसका गुढ़ अर्थ होता है कि इतने सारे विरोध विद्यमान सती तो व्यवहार करते हैं ये एक प्रकार की वाक्य अलंकार अच्छा तो आगे टीका में सिद्धांत उत्तर देता है न व्यय अनुमान अवष्टंभा ओंकार निर्णयम आत्म प्रतिपत्ति उपाय अभ्युपगछाम ये न्याय्यभाव दोषम आवयत सिद्धांती कहते हैं कि व्यय हम लोग अनु अनुमान अवष्टंभा अनुमान को अवस्टम्भ आश्रय अनुमान आश्रय से हम लोग ओंकार निर्णय को आत्म प्रतिपत्ति का उपाय न अभ्युपगछाम नहीं मानते हैं अर्थात तो ओंकार का निर्णय करके आत्मा का प्रतिपत्ति हो जाएगा अनुमान से ऐसा हम नहीं कहते ऐसा अगर हम कहते हैं, तो आप कहते कि व्याप्ति नहीं है हम तो अनुमान नहीं कर रहे हैं इसलिए हमको व्याप्ति का क्या प्रयोजन है न वयम अनुमान अवष्टम भात अनुमान को आश्रय करके अनुमान आश्रय से अवष्टम भात पंचमी है अनुमान आश्रय आश्रयात ओंकार निर्णय आत्म प्रतिपत्ति उपाय ऐसा हम नहीं मानते अगर मानते तो ये व्याप्ति अभाव दोष में आवहे अगर हम अनुमान से करते तो व्याप्ति नहीं होना ये दोष हो सकता था किंतु हमेशा नहीं मानते फिर आप कैसे कहते हैं कि ओंकार निर्णय से आत्मज्ञान होगा किंतु श्रुति प्रामान्याणय तदीर हेतु श्रुति प्राण्यात्ति प्रमाण है अतीन्द्रियाथ निर्णय श्रुति स्वतंत्र प्रमाण अर्हति तो ये अम, अर्थात न्याय है अन्य अतीन्द्रियाथ निर्धारण अतीन्द्रिय अर्थ का निर्धारण करने में अतीन्द्रिर्थ निर्धारण श्रुति स्वतंत्र प्रमाण अर्हति स्वतंत्र प्रमाण होता है निर्णय करेंगे स्वतंत्र प्रमाण, प्रमाण वो कोई अनुमान को आश्रय नहीं करेगा, किंतु है, इसलिए तद्धि निर्णय से किसको को लेंगे ओंकार निर्णय तद्धि है, है तो तद्य हेतु अर्थात ओंकार निर्णय आत्मधि हेतु तो ये सिद्धांति कहता है इति परिहरते अगर अनुमान से निर्णय करते तब आप व्याप्ति नहीं होने से अनुमान नहीं होगा ऐसा आप दोष देते हम तो आगम के आधार पर ही निर्णय करेंगे ओंकार के निर्णय होने से आत्मा का निर्णय होगा उच्यते वासी उचित आवहेत अर्थात दोषम भवेत आवहित तो अर्थात आम समात तो वहत तो अर्थात तो ढो करके ले आता तो, माँ गर्व आवह ऐसे तर्क संग्रह में एक जगह में दिया जो हेतु का विचार है अर्थात तो तो, वो कहता है कि ये सब्य विचार ये तो स्वरूप सिद्धि में चला जाएगा तो सिद्धांति कहता है कि ऐसा नहीं तो आवहित इस प्रकार की व्यवहार होता है अर्थात तो आ जाता भाष्य में देते हैं तत्र मृत्युना ओम ओम इति इति त्र मृत्युनाचिकेत वाक्यन ब्रह्मदिष्ट कठोपनिषद में नचिकेता जब दु, दु, दु, दुवारा पूछता है पहले तो पूछता है ये यम प्रेते भी चिकित्सा मनुष्य अस्तित्व इति है नायम अस्थि इति है प्रथम बार पूछता है जो तृतीय प्रश्न मतलब तृतीय प्रश्न में अर्थात मनुष्य लोग जो कहते हैं ये जीवों का अर्थात शरीर छूटने के बाद वो रहेगा नहीं रहेगा ये आत्मविशेष का प्रश्न अर्थात शरीर नाश हो जाने के बाद रहता है नहीं रहता है उसके बाद यमराज जी ने उसका दुनिया भर की प्रशंसा किए फिर आगे नचिकेता दुवारा पूछता है अन्यत्र अन्यत्र अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अस्मात अन्य धर्म अन्य अधर्मात्मात्ता अन्य अस्मा अन्य भूताच यद पश्यसी तद्वत ये जो दुवारा पूछता है तब ये यमराज जी ये उत्तर देते हैं सर्वे सर्वेदा यद आमनती तपासी सर्वा ची यदि छंत ब्रह्मचर्य चरती तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीम ओमती तो उत्तर देते हैं अर्थात विषय विषयक प्रश्न का उत्तर देते हैं तत्पद मैं संग्र संग्रहेण ब्रवीम संक्षेप से कहूँगा क्या है वो पद ओमित है तो। अर्थात आत्म तत्व का निर्देश करने के लिए यमराजी ओम इतिद कहते हैं तो यही प्रमाण है कि ओम कहने से आत्म तत्व को ही निर्देश करता है मृत्यु नचिकेत सम्रति ओम एत अने वाक्य नाक्यों के द्वारा ब्रह्मत्व ओम इतिद उपदिष्ट ओम को ही ओंकार को ही ब्रह्म रूप से उपदेश किया तेन तेन लक्षण साम ओंकार उच्चारण यमीप्या शाखाचंद्रनिया ओंकार शन लक्ष लक्ष्य थे समाहत समाह तो नर्थात समाहित पुरुष के द्वारा ओंकार उच्चारणे ओंकार का जब उच्चारण करेगा यह तो चैतन्य स्फुरा समाहित का अर्थ है कि विषय विषय का वृत्ति नहीं है निर्विषय वृत्ति तो जब ओंकार उच्चारण करेगा जो निर्विषय वृत्ति होगा उस वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होगा तो उसमें य चैतन्यम स्फुरति ये कठोपनिषद का दो पंद्रह है ये मंत्र सर्व वेदा य पदमा मनंती एक दो पंद्रह अर्थात द्वितीय बोली का पंचदश मंत्र है उस मंत्र में टीकाकार ने ये बात वहाँ स्पष्ट बताए हैं ओंकार उच्चारण करने से एक निर्विषय वृत्ति होती है उस वृत्ति में जो चैतन्य का प्रतिबिंब होता है वो वृत्ति वास्तविक व भ्रमाकार वृत्ति तो उस वृत्ति में जो चैतन्य का प्रतिबिंब होता है यह चैतन्य स्फुति तद ओंकारीप्याद वो चैतन्य ओंकार का सामिप्य क्योंकि ओंकार उच्चारण करने से वो निर्विषय वृत्ति हुआ उस वृत्ति में प्रतिबिंबित हुआ चैतन्य तो ओंकार का सामीप्या शाखाचंद्र न्याय न ओंकार शब्द न लक्ष्यते लक्ष्यते ब्रह्म चैतन्यम तो शाखाचंद्र न्याय तो द्वितिया चंद्र दिखाने के लिए शाखा को दिखाते हैं तो इसी प्रकार की चैतन्य को लक्षित करने के लिए ओंकार को दिखाते हैं क्यों ओंकार का उच्चारण करने से निर्विषय वृत्ति होती है उस निर्विषय वृत्ति में जब चैतन्य का प्रतिबिंब होता है उस समय में भेद का भान नहीं रहता है अद्वैत का ही भान होता है तो जब घटाकार वृत्ति होती है उनको पता चलता है मैं घट को जानता हूँ किंतु जब निर्भिषय वृत्ति होती है इतना ही केवल अश्मी ये ज्ञान आता है होने से ये ओंकार के द्वारा ये निर्विषय वृत्ति हुआ निर्विषय वृत्ति में चैतन्य का अभिव्यंजन हुआ इसलिए ओंकार लक्षण मतलब लक्षणा बन गया लक्षणा से ओंकार के द्वारा ब्रह्म को चैतन्य को कह जाएगा ओंकार न न समाहते न पुरुषेण ओंकार उच्चारण सती समाहते तृतीय ओंकार उच्चारण सप्तमी समाहित समाहत पुरुष समाहित पुरुष अर्थात चित्त एकाग्र है नहीं तो विषयाकार वृत्ति होगी तो समाहित अर्थात तो निर्भिषय वृत्ति करने में जो समर्थ है उसे समाहित तो कहा जाएगी जो समाधान कहते ना साधन चतुष्ट में समाधान हो गया अर्थात उपरति हो करके श्रद्धा होकर के संसार विषय चला गया समाधान अर्थात मेरे को ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए क्योंकि समाधान के आगे है मुख्या तो समाहित अर्थात विषयाकार वृत्ति नहीं बनना तो यहाँ भी समाहित का वो अर्थ पांच नंबर टिप्पणी यद्यपि वर्णान्तर उच्चारण अभी एक तत्त तुल्य तथापि ओंकार अव तथा न वेद अभिमत इति अभिधेय अच्छा ये का ऊपर ओंकार उच्चारण के ऊपर ये प्रतीक आना चाहिए था पांच नंबर प्रतीक समाहिते के ऊपर समात्य न इत्यादि न आचार्य समाहित नृत्य यद्यपि वर्णातर उच्चारणे अपि एक तत्ल्यम अर्थात चैतन्य तो कोई भी वृत्ति में होगा आप क उच्चारण करिए क कार वृत्ति होगा उसमें भी तो चैतन्य प्रतिबिंबित होता है तो तथापि ओंकार एवं तथा तो अर्थात तो ओंकार सर्वात्मक होने से तो ये भेद का भान नहीं होगा ओंकार से जो वृत्ति होगा उसमें भेद का भान नहीं रहेगा अन्य कोई वर्ण का उच्चारण करेंगे उसमें भेद का भान आएगा अर्थात तो विषयाकार वृत्ति होगा ओंकार उच्चारण होने से निर्विषय वृत्ति होती है तो यहा समाहितेन नकार समाहिते न तो समाहे न अर्थात समाहिते नित पुरुषेण चित्तेन वही आएगा अर्थ अच्छा आगे तेन लक्षणय ओंकार निर्णय ब्रह्मधीर हेतु विवक्षित श्रुति इसलिए लक्षण से ओंकार निर्णय ब्रह्मधि का ब्रह्मज्ञान का हेतु है तो लक्षणय अर्थात ओंकार का निर्णय हो जाने से निर्विषय वृत्ति होगी वही ब्रह्मधि ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म है ब्रह्मधि ब्रह्मधि अर्थात ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ब्रह्माकार वृत्ति विवक्षित्वा श्रुतिम उदाहरति भगवान भाष्यक ओम्ती अर्थात ओम ये परीका में प्रतिमा ब्रह्मबुद्ध्यास्यम ब्रह्म प्रतिपत्ति वाक्यार पठत प्रतिमा में विष्णु बुद्धि करते हैं इसको कहते हैं प्रति उपासना जैसे प्रतिमा में विष्णु बुद्धि करके हम उपासना करते हैं तो हमारा चित्त विष्णु में एकाग्र होता है तो प्रतिमा में नहीं इसी प्रकार ओंकारो ब्रह्म बुद्धिया उपास्यमान ओंकार <coughs> को जब ब्रह्म जान करके उपासना करेंगे तब ब्रह्म प्रतिपति उपायो भवती कह ओंकार ओंकार ब्रह्म प्रतिपत्ति का उपाय होगा कब ब्रह्म ब्रह्मबुद्धिया उपास्यम जब बुद्धि से उपासना करेंगे इति अंतरम वाक्या अन्यक्यम दूसरा वाक्य देते हैं आगे भाष्य में कठोपनिषद का एक परतदन ज्ञावा ब्रह्म लोक मही आलंबन एक पूर्व में कहा गया है ओमद वही वो ओम ही श्रेष्ठ आलंबन है ये परम आलंबन है अर्थात परब्रह्म ब्रह्म अपर ब्रह्म ये दोनों का आलंबन है इसलिए ओंकार का अगर उपासना करेंगे तो भी ये ब्रह्म ज्ञान का हेतु बनेगा आगे टीका में अन्य वर्ण में भी ब्रह्म भाव तो विषयाकार वृत्ति होगा अब क उच्चारण करेंगे तो क्योंकि क किसी विषय के साथ संश्लिष्ट है जब भी हम क उच्चारण कर देंगे हमारा बुद्धि में कुछ क कार संबंधी पदार्थ का वृत्ति बनेगा अर्थात तो ये संबंध रहित तो वृत्ति नहीं होगा संसर्ग को लाएगा किंतु जब ओम उच्चारण करेंगे कोई संसर्ग को नहीं लाएगा कहेंगे ओम उच्चारण करने से कोई म अ को लाएगा कहेंगे वो सब को ले आया तो फिर उसको निर्विषय वृत्ति नहीं हो रहा है आगे कहेंगे जब अ उ म ये सब उच्चारण होगा ये सब निर्विषय वृत्ति नहीं करेंगे अ को ऊ में, ऊ को में, मे मो अमात्र में जब लेंगे ओम में लेंगे तो म को ओम में लय करना है वो ओम जो होगा वो निर्विशेष वृत्ति होगा ये पंशीकरण भगवान छोटा तो वास पृष्ठाचा है उसमें वो कहते हैं अको ऊ में ऊ को मै मो ओंकार में ओंकारो को अहम में अर्थात में ही वही ओंकार तत्व अर्थात वही ब्रह्म हूं इस प्रकार से किंच टीका किंच अयम अयार ओंकारो यदा पर्रह्म पर दृष्टिया उपाश्यते तदा उपायतम उपायता इति मत्वा पुनः श्रुति दर्शयती अय ओंकार यदा जब पर अपरब्रह्म का दृष्टि से उपासना किया जाएगा ये प्रश्नोपनिषद का बात है तो ये आगे देते हैं मूल में दिया है मंत्र जब पर ब्रह्म दृष्टि से भी ओंकार का उपासना कर सकता है अपर ब्रह्म दृष्टि से भी कर सकता है ये दोनों का ये वाचक है पर का लक्ष्य हो जाएगा और अपर का वाचक हो जाएगा तदा तो तज ज्ञान उपायताम उपारोहति उसका ज्ञान अर्थात पर अपर ब्रह्म का ज्ञान के लिए उपाय बन जाएगा उपायताम उपारोहति अर्थात उपायत्व को प्राप्त कर लेगा ये ओंकार इति मत पर ब्रह्म पर शुद्ध चैतन्य अपर अर्थात हिरण्य माया विशिष्ट चैतन्य भी ले सकते हैं या हिरण्य कहते हैं अपर ब्रह्म कहने से जो कार्य ब्रह्म ले लेते हैं हिरण्य अर्थात ब्रह्म लोग प्राप्ति करेगा जो अपर का उपासना करेगा ब्रह्म लोक प्राप्ति करेगा अर्थात ब्रह्म जी के साथ समान रूप होकर के सारूप्य मुक्ति इति महत्व पुनः श्रुतिम दर्शयती मूल में एतद वही सत्य काम परम से अपरम से ब्रह्मतदातकार सत्यकाम पिपलाद महर्षिमा गुरु है सत्यकामों को कहते हैं ये ओंकार पर ब्रह्म भी है अपर ब्रह्म भी है अच्छा ठीक है आज यहाँ तक ओम ओ पूर्ण मत पूरी ओम नश्य नमह ओ नम भिष्ट